में, में, में बुद्धि संस्कार हैं, हैं। मन में परे हैं। अच्छा देगी के भी माया उसे पूरी विश्रांति नहीं मिलेगी तो ये जगत सूक्ष्म जगत जीव जगत और ईश्वर ये सब माया के अंतर्गत है साक्षात का क्या के माया के पास ये जिसकी सत्ता से जीव जगत ईश्वर दिख रहा है उस सत्ता को मैं रूप से जो का अनुभव करना इसका नाम साक्षात्कार श्री राम जीव की हस्ती ईश्वर की हस्ती और जगत की हस्ती जिसके आधार से दिखती है और टिकती नहीं है जीव की हस्ती बदलती है जगत की हस्ती बदलती है ईश्वर भी बदल जाते हैं फिर भी जो अब आत्मा है उसको जो का तो जानना इसको साक्षात्कार बोलते है हकीकत मैं जीव का असली स्वरूप देखो तो ब्रह्म से अलग नहीं है तरंग का असली स्वरूप देखो तो पानी से अलग नहीं है खिलौने का असली स्वरूप देखो तो सोने सोने का खिलौना जो है सोने की पुतली का असली स्वरूप देखो तो सोने से अलग नहीं है ऐसे ही हम अपने असली स्वरूप को देखें इसका नाम है साक्षात्कार अभी तक अपन अच्छा लोग असली स्वरूप को नहीं देख पाए इसीलिए नकली स्वरूप कई धारण किया जैसा स्वरूप मिला नकली मान बैठे जिस जन्म में जैसा सूक्ष्म शर्य रहा ऐसे ही विचार रहे जिस जन्म में जैसा स्थल श्रेय रहा ऐसे ही विचार और वासना रहे लेकिन उनके पीछे भटक बटक के युग बीत रहे कबीर जी बोलते हैं, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय खुर्जत खुर्जत युग गए पाव कोश भर आए जीव मात्र चाहता है कि थोड़ी मेहनत करो ज्यादा लाभ मिले ये सब की इच्छा है बिना परिश्रम के बिना मेहनत के सुख मिले और सुख तो ऐसा हो कि चला जाने वाला ना हो टिकाऊ हो तो मांग तब होती है जब कोई चीज होती है तभी मांग होती है। तो ये ऐसी चीज है अपना आपा बिना मेहनत के मिले और एक बार मिले तो कभी न जाए इसको बोलते साक्षात तो अपने स्वरूप का अपने आत्मा का पता चल जाना कि बड़े में बड़ी उपलब्धि है इसके अतिरिक्त जो उपलब्धिया है सब देवी देवता खुश हो जाए सब देवी देवताओं को बीच आपको रहने खाने जीने को मिले कभी भी यात्रा अधूरी रहेगी मेहता के वचन को फिर से दोरा देंगे जहाँ लगी आत्म पर तो चीजों नहीं क्या लगी साधना सर्वजूठी जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा आत्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक सब ठीक है ठीक मारा भाई कोई लोहे की हथकरिया है तो कोई तंबे की है तो कोई पीतल की है तो कोई सोने की है लेकिन है हथकरिया जन्म चाहे बड़े घर में हो लेकिन जन्म तो जन्म है गर्भ बचाए रानी का हो महारानी का हो सिणी का हो